231वां अध्याय नरसिंह तथा उसकी महिमा सूजी महाराज ने कहा हे ऋषियों अब मैं भगवान शिव द्वारा कही गई नरसिंह स्तुति नरसिंह स्तोत्र जिसको कहा जाता है उसका वर्णन करूंगा प्राचीन काल की बात है कि एक बार सभी मात्र ने भगवान शंकर से कहा कि हे भगवान हर हम सब आपकी कृपा से देव असुर उन सब को खाएंगे हम सभी को आप इसके लिए आज्ञा प्रदान करें तो भगवान शंकर ने कहा ही मात्रिकाओं आप सब के द्वारा संसार के समस्त प्रजा की रक्षा होनी चाहिए न कि भक्षण अरे तुम्हें तो संसार की रक्षा के लिए मैंने बनाया इसलिए इस महाभयंकर आपसे आप लोग अपने अपने मन को शीघ्र वापस कर लें भगवान शंकर क तब के समस्त चराचर प्राणियों प्राणियों को खाने के लिए जुट गई मात्रकाओं के द्वारा प्रलय के का भक्षण करते देखकर भगवान शिव ने धृषमरोको न विष्णु देव का इस रूप में ध्यान किया हे भगवान जो आदि अंत से रहित एवं समस्त चराचर जगत के कारण हैं विद्युत के समान लपलपाते हुए जिनकी जिह्वा है जो रत्न जटित अंगध हमकृषे सुशोभित हैं जिनका अस्त्रोभाग सुवर्ण से देदीप्यमान हो रहा है अथवा सुवर्ण के समान दिखाई देने वाला जटाओं से युक्त हैं जिनके कटि प्रदेश में सुवर्ण की करधनी है जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है जो रत्न खचित पायल धारण पायल धारण किए हुए हैं जिनके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है, जिनका शरीर आवर्ताकार रोम समूह से युक्त है और जो देव श्रेष्ठ तम पुष्पों से गुथिवी एक विशाल माला को धारण किए हुए हैं। इस तरह भगवान रुद्र ने भक्ति पूर्वक जिस रूप में नारायण का ध्यान किया था, उसी रूप में ध्यान करने मात्र से भगवान अ शिवने देवे संदर्शन को प्रणाम करके उन्हें संतुष्ट किया और वे इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे के नमस्ते तु जगन्नाथ नरसिंह बपुरधरह दैत्यसुर इंद्र संहारक एनाक शक्ति विराजित केनाक मंडल संभिन्न मेह बंगल विग्रह नमोस्तु पादनाभाय शोभनाय जगत गुरु कायphantam bhuta nirghos surya kote shamaprabha sahastray yam parakrama ki sahastre dhanad asthite sahastre charanaatmaka sahasra chandra pratim pratim sahasran suharekram sahasra rudra brahma sanshuta Sahastra roddh sanjapt, sahasraakchi niripchn, sahasra janmathan, sahasre bandh mohchan, sahasra ba hube gaakch, sahasraagya trpakar. Hei samast samsarkeen swami, hei nrsingarupa darini, hei dett ko vidhin karene valai, shaktiokke saman chamkeli, naakhonoseshushuvit deiv, apko mira pranam. हे नक्षमंडल की कांति से मिस्रित स्वर्ण के समान देदी प्यामं सरीर वाले, हे जगत बंदे, हे शोभा संपन्न भगवान पद्मावत, प्रलय काले निम्बे के सदृश गर्जना करने वाले करोड़ों सूर्य के समान, प्रभाव संपन्न देव, आपको मेरा प्रणाम, दुष्ट पापियों को हजारों यमराज के समान भेदित करने वाले, हजारों इंद्रों की � हजारों कुबेरों के सदृश धन संपन्न, हजारों चलनों से युक्त हेदेव, आपको मेरा नमस्तान है, हजारों चंद्र के समान सीतलकांत वाले, हजारों सूर्य के सदृश प्राक्रमशाली, हजारों रुद्रों के भांति तेजस्वी, हजारों ब्रह्मा से स्तुत्य हेदेव, आपको मेरा नमन हजारों रुद्र देवताओं के द्वारा मंत्र रूप में जप करने योग्य महामहिम इंद्र के हजारों नेत्रों से देखे जाने वाले हजारों जन्म के पाप पर्णों का मंथन करने वाले संसार के हजारों जीवों का बंधन काट उन्हें मुक्त करने वाले हजारों वायु देवों के समान वेगवान और हजारों मूर्खों प्राणियों पर कृपा करने इस प्रकार निर्हिंम रूप धारे देव देवेश्वर भगवान हरि के स्तुति करके विनम्रता पूर्वक शिव ने पुनः से कहा खे देवेश्वर अंधकासुर का विनाश करने के लिए जिन मातृकाओं के सृष्टि मैंने की थी प्रभु वे तो मेरे ही वचन की अवहेलना करके संसार की विविध प्रजाओं का भक्षण कर रही हैं मातृकाओं के सृष्टि पहले उनकी सृष्टि की अब मैं कैसे उनका नाश करूं यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा रुद्र के ऐसा कहने पर नृशंभरो उद्धारे भगवान हरे ने उसी समय अपने जह्वा के अग्रभाग से हजारों देवियों को उत्पन्न करके उन्हीं के द्वारा देवता असुर और मनुष्य आदि का संहार करने वाले क्रुद्ध मात्र का विनाश कर संहार जितेंद्र होकर पाठ करता है निश्चित ही भगवान हरि उसके समस्त मनोरथों को वैसे ही पूर्ण करते हैं जैसे उन्होंने शिव के मनोरथ को पूर्ण किया था मध्यान कालेन प्रचंड सूर्य के समान तेजस्वी नेत्रों वाले स्वयं त्वरण के कमल के समान स्थित प्रज्जलित अग्नि के सदृश भयंकर अनादि मध्य और अंत से रहित पुराण ये धाये इंद्रसिंहं तरुणार्ग नेत्रं सीतां भुजातं ज्वलिता अग्निवक्त्रं अनादिमध्यंतमजं पुराणम् परात्परेसम जगतां निधानम् जो मनुष्य इस स्तोत्र का निरंतर जप करता है पार करता है उसके दुख शम्भों को नरसिंह उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं, जिस प्रकार अन्नसुमाले सूर्य कुहरे की राज को अपने सामने से हटा देते हैं। जब साधक कल्याणकारी मात्र वर्ग से युक्त नरसिंह देव की मूर्ति का निरमाण करके उनकी पूजा करता है, तब वह सदैव उन परमात्म परात देव के समीप में ही रहता है। त्र बोया की थी उन्हें देव को प्रसन्न करके भगवान शिव जी ने वर किया और मात्र कामों से संसार की रक्षा करी 232वां अध्याय कुलामृत स्तोत्र सूजी महाराज ने कहा सोनक जी अब मैं उसे कुलामृत नामक स्तोत्र का वर्णन करूंगा जिसका वर्णन देवर्षि नारद के पूछने पर भगवान शिव ने किया था आप उसे हे त्रिप्रांतक भगवान जो दुर, दुर्मति पूर्ण मनुष्य संसार में काम क्रोध और सुभाषव धनो से तथा सबदादिक विषयों से बनकर सदा से पीड़ित हो रहे हैं उनकी जन्म मृत्यु रूपे संसार सागर से जिस उपाय द्वारा क्षण मात्र में विमुक्ति हो उसको हम आपसे सुनना चाहते हैं इस पर भगवान शंकर ने कहा कि हे ऋषि एनके से लेकर ब्रह्मा तक चार प्रकार की चराचर सृष्टि इस जगत में जिन प्रभु की माया से अज्ञान के वशीभूत होकर सदैव सोती रहती है उन विष्णु की कृपा से यदि कोई जगत जा, जग जाता है तो वही संसार से पार होता है यह संसार देवताओं के लिए भी अत्यंत दुस्तर है भोग और ऐश्वर्य के मद में उन्मत्त तथा तत्वज्ञान इस्त्री पुत्र और कुटुंबियों के व्यामोह में भ्रमित होकर सभी प्राणी नाना प्रकार के दुख झेलते हैं। इस व्यामोह में फंसे हुए सभी जीवों की वैसी ही गति होती है, जैसे गति समुद्र में श्नान करने के लिए आए हुए बड़े जंगली हाथियों की होती। जो मनुष्य हारे कीर्तन करने के समय अपने मुख को बंद रखता है, अ जन्म लेने पर भी संभव नहीं है अतः ही नारद प्रसन्न चित्त होकर सदैव देव देवेश अव्यय भगवान विष्णु के प्रसन्नता पूर्वक सम्यक आराधना करनी चाहिए जो विश्व रूप अन आदि अनंत अजन्मा तथा हृदय में स्थित अविचल सर्वज्ञ भगवान विष्णु का सदा ध्यान करता है वह मुक्त हो जाता है शरीर रहित विधाता सर्वज्ञान संपन्न मन के प्रमाण में रवण के अन्य आश्रय अचल सर्वत्र व्यापक व्याप्त भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला पुरुष मुक्त हो जाता है निर्विकल्प इंद्राभास सर्वआत्मक एवं प्राणीमात्र के ज्ञान के एकमात्र प्रतिनिधि शुभ एकाक्षर विष्णु का ध्यान करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती हैं। वाक्यातीत तीनों लोकों को जानने वाले लोक विश्वेश्वर तथा सभी से श्रेष्ठ विष्णु का सदा ध्यान करने से मुक्ति हो जाती हैं। ब्रह्मा, आदेव, है ब्रह्मा आदि देव गंधर्व चारण एवं योगियों संसार बंधन से मुक्ति चाहने वाले सभी लोगों को वरद श्री के इसी प्रकार सदा करने चाहे। यदि कोई संसार बंधन से मुक्तवन होना चाहता है तो उसे समाहित चित्त होकर भगवान अव्यक्त अव्यय देवादि देव अनंत ब्रह्मांड में सर्वोच्च देव के रूप में सुप्रतिष्ठित समस्त जगत के ज्ञाता और कि देवर से नारद के द्वारा पूछने पर विश्वाद्वाज भगवान शिव ने कहा इस प्रकार कहा भगवान शिव से विष्णु के इस महात्म को सुनकर सिद्ध देवर से नारद ने सम्यक् उनकी आराधना करते हुए प्रमपद को प्राप्त किया जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक नित्य इस इस्तुति का पाठ करता है उसे करोड़ों जर्म में किए गए पाप न जो मानस्य प्रयत्न पूर्वक इस स्तुति का नित्य पाठ करता है वह अमृतत्व को प्राप्त कर परम वैष्णव पद को प्राप्त करता है